हम में भी है और जो एक जैसा है तो मैं हम में भी उतना पूरा है बड़ी बाधा संसारियों को तो बड़ी बाधा यह पड़ती है कि जैसे हम संसार को देखना चाहते ऐसे ही परमात्मा को देखना चाहते हैं विशेष रूप में कुछ आकृति लेके खड़ा हो कुछ वरदान देता हो एक भ्रमणा है दूसरी भ्रमणा है कि हम मान बैठे हैं कि कुछ करने से मिलेगा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 वहां वहां उस चैतन्य की विशेष चेतना प्रतीत होती है विशेष चेतना आती है जाती है सामान्य चेतना जो कि मौजूद रहती है तो व्यवहार विशेष चेतना में होता है और विशेष चेतना है यही परमात्मा की माया है माया तो माया से तो दिख रहा है अदल बदल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 ध्यान करा सांप दिखा तो बापू मैंने सांप देखाए थे ऊपर ऊंचे घोड़ाकार कुंडलाकार सांप देखा है, ठीक है तो सांप देखा, सांप नहीं देखा तब भी तुम सांप देखा तब भी तुम सांप देखना बंद हो गया तब भी तुम तो दिखाए तुम्हारी माया और देखने वाले तुम मैं देखने वाला हूं ये मेरी माया है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 अपने असलियत में बहुत सहला है जैठ को बेहतर की यात्रा का स्वाद नहीं लेना है अथवा तो अपनी गरिमा को नहीं जानते हुए ही उन्हीं का अंत अशुद्ध और अशुद्ध प्रवृत्ति होती नहीं तो समाज में तो हाहाकार मच रहा है पहले तो आदमी को अच्छा बनना चाहिए तो समाज के लिए नहीं है या तो जो अच्छा बनने से भी परे मुक्त होने के लिए बैठे हैं उन साधकों के लिए है और उन्हीं को ये बात समझ में आएगी और वही इस बात से पूरा लाभ उठा सकेंगे मैं परमात्मा हूं तो सब परमात्मा है मुझमें परमात्मा है तो सब में परमात्मा है तो धोखा किससे करेगा विकार किससे करेगा झुटके से बोलेगा आत्म ऐसा कोई सदगुण नहीं कि आत्म विचार से पैदा ना हो और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है कि भेद भावना से आवे ना सारे दुर्गुण जो है भावना से आते और सारे सदगुण अभेद भाव से पैदा होते लोग क्या सोचते हैं कि पहले तो सदगुण भर ले हुए फिर अभेदभाव करे <laughs> पता ही नहीं कि अभेदभाव से ही सदगुण भरे जाते हैं पहले तो तैरना सीख ले फिर पानी में पैर रखें तो गादी तक क्या पे सीखो बाबा डल्लब का मंगा लो गादी उस पर तैरना सीख लो फिर पानी में जंप मार तो पानी में तो तैरा जाएगा ऐसे ही अभैध भाव से ही सदगुण आएंगे मुझ में राम तुझ में राम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 जिसको चोर का भय है उसको चोरी मिलेगी, जिसको डाकू का भय है उसको डाकू ही मिलेंगे जिसको दुर्जन का भय है उसको दुर्जन ही मिलेंगे इन दुर्जन में डाकू में चोर में छुपा हुआ मैं ही हूं मैं ही हूं तो उसके लिए वो उसका ही रूप हो जाएंगे दुनिया से चाहे वो कैसा भी चलते हो जो ऐसा सब में मेरा मैं पने का अनुभव करता है वो महान पुरुष के सब नतमस्तक हो जाएंगे महान पुरुष खाली संत साधु नहीं जो महान तत्व को मैं मानता वो महान हो जाता है वही महान पुरुष है तो वो साधु वेश में भी महान पुरुष हो सकते हैं ग्रस्थी वेश में भी हो सकते हैं वेश का नाम महान नहीं है समझ का नाम महानता हां तो ये समझ साधु वेश में निखरी प्रकट हुई उसीलिए हम लोग साधुओं को साधु को आदर करते हैं लेकिन अभी तो साधुवेश में साधुवेश तो अब लोग बना लेते ओम ओम ए ताल बे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख कई भाव आए कई गए कई वृत्तियां बनी और कई बिखरी कई अवस्थाएं आई और गई तू वही का वही देख अभी मुक्त तो मैं आत्मज्ञान नारायण क्या बोलता है कि मैं तो अभी पढ़ूंगा फिर आत्मज्ञान पाऊंगा फिर हिमालय जाऊंगा समाधि लगा के शरीर छोड़ दूंगा क्यों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 बुढ़ापा आएगा या हिमालय में शरीर जाके छोड़ूंगा समाधि लगाऊंगा अब अभी क्या है क्या तो हिमालय में जाके ज्ञान पाऊंगा ये जो दृढ़ता है मन में मान्यता तो अभी हो नहीं सकता मैं ऐसे ऐसे सज्जनों को संतों को जानता हूं जिन्होंने संत कहो साधक कहो सन्यासी कहो जिन्होंने मान रखा है कि हम प्राणायाम करेंगे जब करेंगे अच्छा है धन्यवाद करो मना नहीं है फिर शरीर को शुद्ध करेंगे रक्त को बदलेंगे मज्जा को बदलेंगे हड्डियां बदल जाएगी एकदम शुद्ध हो जाएंगे कंचन काया प्राप्त होगी कंचन काया प्राप्त होगी बाद में ही भगवान का दर्शन होगा उसके पहले नहीं हो सकता ऐसी जिनकी मान्यता थी वे लोग 22 बाईस साल 25 25 साल मौन रखे हैं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 रामतीर्थ बोलते मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल आज अब त्यारे अब गढ़ी साधु जो लो नगदी रोकड़ बात अभी जो तुम्हारे दिल को धड़कन दे रहा है वो कौन है तुम्हारे से कोई अलग है तुम्ही तो धड़कन दे रहे हो अभी जो अन्य को पचा रहा है वो कोई भूत आके पचा रहा है तुम्ही तो पचा रहे हो अभी जो बुद्धि को देख रहा है वो कोई आकाश पातल का यक्ष गंधरा आके तुम्हारी बुद्धि अभी जो बुद्धि का मन का दृष्टा है वो एक रस है कि भविष्य का दृष्टा एक रस होगा अभी एक रस है अभी तुम ही वो हो तत्व असी तत्व असि वो जो तत्व स्वरूप है वो तुम ही तो हो वेद कहता है बुध घुस है कुछ होगा बनेगा आएगा ऐसा थोड़ा कि तत्व भविष्य सी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 भोग की भीड़ तो दूर हो जा शोक और चिंताएं मैं अपने को नहीं जानता था मन के संकल्पों में बह रहा था ऐसे ओम करते ही अपना आप की याद आ जाती है ज्ञानवानों को ओम मना वो मैं ही हूं अकार उकार मकार अर्धमात्रा स्थूल सूक्ष्म कारण प्राज्ञ स्थूल सूक्ष्म और कारण मुझसे ही दिखते हैं वो मैं प्राज्ञ हूं ओम का हूं मैं दृष्टा मन वाणी का काहूं मैं सृष्टा मन को वाणी को हम देख रहे हैं सत्ता दे रहे हैंचन को हम देख रहे हैं ओम, अपनी गहराई में डूबते जाओ महसूस करो तुम्हारी साक्षी सत्ता के बिना कौन सा विचार कौन सा संकल्प जी सकता है और स्वरूप हूं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं अनेकों शरीरों में मेरा ही वो एक परमात्मा चैतन्य चमक रहा है अनेकों रूपों में अनेक आकृतियों में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 इस निश्चित के साक्षी चैतन्य स्वरूप मुझको मेरा प्रणाम ओम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 हमारी आयु शीर्ण होती तो भाई हजारों बार तुम्हें शरीर मिले मर गए तुम तो शीर्ण नहीं हो ऐसा ये शरीर भी एक खोल है कवर है जैसे शुद्ध जैसे आकाश में घड़े अब तो मठ मकान कवर बन जाते हैं मकान की उम्र हो सकती है आकाश की क्या उम्र घड़े की उम्र हो सकती है जीर्ण शीर्ण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 शरीरों में वही चिदानंद परमात्मा वही दृष्टा साक्षी शुद्ध बुद्ध अकर्ता अभोक्ता निर्लेप संकल्पों की भीड़ से जरा बच के निहारो अपने आप में क्या भविष्य पर रखोगे भगवान सदा है तो अब भी है सर्वत्र है तो यही है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 जो आप में नहीं वो किसी में नहीं यदि तुम्हारे में नहीं है तो किसी में नहीं क्योंकि वो तो, तो सर्वव्यापक है विभू है सर्वत्र है अ फलानी जगह जाऊंगा जरा साधना करूंगा तभी मिलेगा ये ये भूत निकाल दो फलानी जगह तो कई लोग रह रहे हैं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 शरीर तू छोड़ देगा कैसे छोड़ेगा बोले तो प्राण चढ़ा के शरीर छोड़ दूंगा तो एक शरीर तू छोड़ेगा अनेकों शरीर है तेरे एक शरीर तेरा तू छोड़ेगा अनेकों शरीर में तू तो है तो एक शरीर में मैं मानता है तब शरीर छोड़ूंगा समाधि करके शरीर छोड़ने से भी आत्मज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है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 बचपन जवानी बुढ़ापा जीवन और मृत्यु ये सब तुम्हारे चैतन्य के विशेष स्पूर्णा माया उसमें ही सब है माया रचित यह देह है माया रचित यह देह है माया रचित देह को छोड़ेगा तो क्या छोड़ा मैं तो हिमालय में समाधि करूंगा हा करो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 अंतकर्ण समाधि करो अच्छा है ज्ञान समाधि करो योग समाधि करो जो करो ठीक है ये अंतकरण कर रहा है पढ़ने भी अंत कर्ण जाता है। दुखी भी अंत होता है सुखी भी अंत होता है जन्मता भी अंतकर्ण है मरता भी अंतकरण मैं तो वही का वही ओम, ओम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 अब बोलते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ पुजारी भी भगवान मानता है भगवान है बोलता है लेकिन उससे पूछो भगवान का दर्शन हुआ तो ना बोलेगा तो ऊपर से कहता भगवान है और भगवान का दर्शन कर रहा हूं और गहरे में अनुभव करता कि भगवान नहीं भगवान की मूर्ति है ठीक है ना? हम लोग सब लोग पूजा तो अचेतन मन तो भगवान स्वीकार नहीं करता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 क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो लाख आप ने उस भगवान का दर्शन किया था अब कृष्ण का दर्शन तो कहियों ने किया था राम का दर्शन तो कहियों ने किया था तो ये माना हुआ भगवान की मूर्ति क्या जिस भगवान की मूर्ति रखते हो वो भगवान स्वयं भी आ जाए फिर भी हृदय के भगवान को जब तक नहीं जाना तब तक मुसाफरी चालू जाए ईश्वर और सर्वभूता हृदय से अर्जुन तिष्ठ ईश्वर सबके हृदय में है तो फिर जीव क्यों हो ओ अंतरतन को शरीर को मैं माना तो जीव है तो हम जीव है ये पक्का नहीं है हम जीव है ये भी सुन सुन के माना है ये भी सुन सुन के माना है हम जीव है खोजो कहां है जीव तुम खोजने बैठोगे जीव कहां है संकल्प विकल्प शांत हो जाएगा आत्म शांति में खोजाऊ सुन सुन के माना और जिनको अनुभव में आता है उनके लिए यह काम सरल हो जाता है जिनका अनुभव नहीं है उनके तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्या चलता है कि राम कहो <laughs> <इमारा जासे laughs> क्यों हमारे गुरु जी सब बोलते थे हम भी कई साधु संतों में घूमे तो बोला ये करो इतना अनुष्ठान करो इतना ऐसा करो वैसा करो फिर तुमको मठादी से बना देंगे ये दे देंगे हम तो फिर बोलता अच्छा वो तो जरा सोते थे हम वो साधु को बोले मैं आता हूं फिर कभी गए नहीं है उलझे हुए फिर जब लीला साहब आपको मिले ना तो फिर तो एक मुलाकात में अपना तो काम बन गया जनक को पैंगड़े में पैर डालते हो सकता है साक्षात पैर परीक्षक को सात दिन में हो सकता है खटवांग को एक मुहूर्त में हो सकता है भूल मिटाना है और क्या है भूल एक घड़ी में, में भी मिट सकती है दस गड़ी में भी मिट सकती है दस साल में भी मिट सकती है। इसीलिए साक्षात का ऐसा नहीं कि सबको चार साल लगेंगे तीन साल लगेंगे दो साल लगेंगे दस साल लगेंगे इस... चारी चारी आप पहले तो विवेकानंद डरते थे रामकृष्ण को बोला के गुरु कृपा करो तो अष्टावक्र संहिता दिया पढ़ने को अष्टावक्र संहिता में तो तुम्हें शुद्ध है बुद्ध है बहु माया से परे है अपने का आत्म रूप में जान ले है शेरा निवा विवेकानंद तो गबड़ा है क्योंकि सुना था ना तुम जीव हो जीव हो जीवो रोने दोने वाले तो गबड़ा है बोले इन विचारों से तो मैं सहमत नहीं राम कृष्ण ने कहा तू सहमत नहीं तो कोई बात नहीं मेरे को पढ़ के तो सुना तो पढ़ के सुनाया तो ऑटोमेटिकली बिचार आ गए साक्षात्कार की तैयारी हो गई तो अपने को जो विचार स्वीकारे गए नहीं तो फिर ठपा कैसे लगेगा तत्व तो मसीह का अम्रमासी फिर विवेकानंद को तो बोध हो गया लेकिन फिर दुनिया भर को वो करने लगे अपने को आत्मा समझो विवेकानंद के का लेक्चर में दुर्बलता के विचारों को छोड़ो ना आयम आत्मा बलहीन न लगभ बलवान बनो लेट दिल्त एन रोड दिस उपनिषद दैट इज दम आत्मा ऐसा बोलते थे लेक्चर पहले तो ना बोले घबराए वो रामकृष्ण ने कहा तो घबराओ नहीं पढ़ के तो सुनाओ पढ़ के सुनाया तो फिर ज्ञान हो गया तो उन लोगों को भी बोलने लगे कि यही सार है नरसिंह मेहता ने कहा आत्म तत्व चिन्हियों लगी जहाँ लगी आत्म तत्व चिन्हियों त्या लगी साधना सर्वजूठी तुलसीदास भी कह रहे हैं तन सुखाये पिंजर कियो धरे रहने बिना ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान और बोले काम को छोड़ो क्रोध को छोड़ो लोग को छोड़ो मोह को छोड़ो मत को छोड़ो तो मरीज पड़ा है अस्पताल में हम मिलने गए अरे भाई तू बुखार को छोड़ दे खांसी को छोड़ दे कमजोरी को छोड़ देख दो छूटे तो हमको छोड़ो क्रोध को छोड़ो लोग को छोड़ो मोह को छोड़ो उनका को छोड़ो ठीक है विकार इनको छोड़ दो फिर तो भगवान का दर्शन करो विकार छोड़ गया तो भगवान की क्या जरूरत है <laughs> भगवान की क्या जरूरत है उसीलिए तो भगवान का दर्शन है कि भगवान निर्विकार है उसका दर्शन हो जाए तो विकार से आसक्ति अट जाए विद्वान लोग बात को शास्त्र ये वो श्लोकों के आधार पर बात खिचड़ी बन विद्वता से नहीं तो अनुभूति रमन ऋषि के पास कोई भी जाता बोले तो अपना का जान ले हम ब्रह्म है अपना का जान ले वो तो दूसरे नीचे की बात ही नहीं करते किसने ने बोला हम तो जीव है ब्रह्म का कैसे परमात्मा का कपाए नहीं जीव कहां है कहां लिखा है तो जीव है क्या प्रमाण है तुम जीव <laughs> तुम तुम जीवो ये प्रमाण क्या है तुम चेतन हो ये तो दिखता भी है कभी कभी तुम्हारा मन शांत होता तो आनंद भी आता है और ये शरीर के बाद भी तुम रहो गए तुमको महसूस भी होता है तुम तो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 आदमी थोड़ा बदला टीकम भाई मानी हुई बात को न मानो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं और मान्यता पकड़ो तो किसी साधन से वो मान्यता छूटती भी नहीं मान्यता पकड़ लिया मैं जीव हूं फिर साधन करे जाओ नहीं छूटेगी अट्ठारह वर्ष के हो गए मान्यता पकड़ी मैं जीव पूछा कि आपको तो भगवान का दर्शन हुआ बोले भाग्य को कहां भगवान का दर्शन रोज जो भोजन कराते हो थाल रखते हो का ये तर्क नहीं नहीं आप भगवान मान के तो दर्क करते तो ये भगवान नहीं है ना बोले भगवान तो है लेकिन प्रभु के चिन्मय स्वरूप के दर्शन करो। बोले वैद्य क्या करना चाहते कृष्ण भगवान तो साथ में थे अर्जुन को नहीं हुआ शांति जब उपदेश लिया आत्मज्ञान का नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में ही थे ज्ञान के समान यदि ज्ञान है तभी मोक्षा जिस समय ज्ञान हो उसी समय मुक्ति का अनुभव था अर्जुन फिर कहता नष्टो मोह स्मूर्ति लप्त हुआ तब प्रसाद आत्मा चुत स्थिर ऐसे तो राम को मानो ईशा को मानो ये सब ठीक है लेकिन मान्यता है ना मान्यता तो बदलती रहती ज्ञान नहीं बदलता जिसे माना जाता है वो चैतन्य परमात्मा को जान लिया तो बेड़ा था कठिन नहीं है घबराव नहीं भदरा के तो जरा विनोद हो गया अनुभूति जो करना चाहता है अनुभूति किसको होना चाहिए उसको खोज लो तो अनुभूति करा दे उसको अनुभूति करना जो चाहता है उसको खोजो जो अनुभूति करना चाहता है ना उसको बेहतर खोजेंगे तो पता चलेगा कि वही है खेली बो खेली बो ध्यान अहर निश्च कथी खावे पीवे न करे मन बंगा कहे ना हाथ में तिसके संगा सदा भगवान का स्मरण करो स्मरण करो सुमरण करो भिखारी कर रहा है राम राम राम सुबह पांच बजे से निषाद होटल के पास में अर्धि पी के राम राम राम राम राम हाय राम, राम राम रात को 12 बजे तक अब जो कमाता है थोड़ा लठ्ठा पीता है थोड़ा सट्टा खेलता है और पीता है और तो वो भी कर रहा है <laughs> सुमरन तो वो कर रहा है लेकिन उसके सुमरण में ऊपर से तो राम है गहराई में उसका सुमरण पैसा है अचेतन मन में ऐसे पुजारी का ऊपर से सुमरण तो मंदिर है भीतर से सुमरण है माल कौन हम दर्शन करने को जाएंगे तो हमारी नजर भगवान के तरफ होगी और पुजारी की नजर हमारे जेब पर होगी कि कितना डालते पूछो होते कम में ऐसा होता है कि नहीं होगा आ? आ? तो क्यों कि पैसा या में या उसमें सुना हमको सुख नहीं मिला हम एक करके सुखी होना चाहते बुजारे भी दर्शक पैसा डाले माल अपना हो जाए सुख तो भीतर का सुख आया नहीं भीतर के सुख की प्यास नहीं भीतर के सुख वालों के तरफ पहुंचे नहीं उसीलिए पर बाहर मंदिर में भी बैठे बैठे भी रुपयों की तो धंधा होता है हेराम हे राम हेराम करते हुए भी तो सुलफा की याद होती इसलिए भीतर का रस भीतर रस नहीं है और बाहरी रस है इसको बोलते हैं विद्या इसको बोलते अज्ञान अज्ञान जब जाता रहा तो हानि लाभ समान है चलो ब्रह्म तुम ब्रह्म नहीं हो <laughs> ऐसे मर्द गुरु होने चाहिए ये तो बच्चों की कहानी है तुम जियो हो तुम को दे फलाने देवता को दिखाओ उसको रह जाओ देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पर मस्ताना होगा अपने से पृथक ईश्वर भी देखेगा तभी भी भय रहेगा कहीं नाराज ना हो जाए ये <laughs> महाराज को पूछो इन्होंने सुना भी नहीं है इन्होंने ब्रह्म बेता के चरणों में बैठ के सुना ही नहीं ना आचार्य बने हैं आचार्य बनना तो अलग बात है जगत गुरु बनना अलग बात है कबीर और नानक कोई जगतगुरु बनने गए थे मेरा शबरी को जगतगुरु बनने गए थे, आचार्य बनने गए थे लगन कोई अलग चीज है, विद्वान बनना गांधीपति बनना अलग बात है गांधीपति बनने में लगा है ना सब <laughs> सब जोर गांधीपति बनने में लगता है तात्विक राजकारण है महामंडलेश्वर एक अजार बनना आचार्य बनना उसमें कितने कटांटियां खींचने पड़ते हैं कितने चमचे रखने पड़ते हैं सब ऐसा ईश्वर में प्रीति थोड़े होती है पद में जिसकी प्रीति होती उसको है उसको ईश्वर में प्रीति थोड़े जिसको ईश्वर में प्रीति है उसको पद की परवाह पड़ी रहती ईश्वर में जो प्रीति होती है उसको पद की परवाह होती है वीरा को कौन से पद की जरूरत पड़ी कबीर को तुकाराम को नानक को उसने माने में भी तो जगत गुरु पद था और पद थे तो विद्या विद्या पढ़ के पद प्रतिष्ठा चार गादीपति बनना गादीपति कैसे कहेगा तुम ब्रह्म हो ब्रह्म होगा तब तो छूट जाएगा सब बनोग गादी <laughs> कैसे चलेगा <laughs> सब बकरे खुल जाएंगे गुरु गुरु गुरु भी क्या सच्चा गुरु तो बोलता तू तो गुरु है गुरु को पूजो गुरु को पूजो जिंदगी भर गुरु के आगे थोड़े गुतने टेकने हैं गुरु तो गुरु ही बनाता है <laughs> अपने को खोज लो भाई संशा बन जाओ एक संत बैठे थे बद्रीनाथ के रास्ते पर तो। लोग जा रहे थे बद्री विशाल के दर्शन करने को मस्त तो फकीर थे बोले कहां जाते हो बोले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने बद्रीनाथ उधर ही देखा दूसरी दूसरे, दूसरे जगह नहीं बद्रीनाथ संत की वाणी में कोई महक थी लोग देखते रह बोले देखते क्या हो दर्शन करो प्रणाम करो <laughs> लोगों ने श्रद्धा श्रद्धालुप थे और देखा कुछ चमक है वाणी में कुछ आकर्षण था लोगों ने प्रणाम किया दर्शन बोले अच्छा अब लौट जाओ हो गया दर्शन अगले साल फिर यहां भी नहीं आना जहां हो वहीं वही डूबकी मार ये, yeah. वो है बद्रीनाथ स्वयं ऐसे कभी कभी होते हैं अलमस्त पके हाँ जी जल्दी करो फिर हमारे तो जानू जी थे हम तो गुरु जी के चरणों में सत्संग सुनकर नीचे आए तो कोई साधु मिला सन्यासी टकटा और मेरे बुलाया बोले ये सफेद कपड़े वाले को गुरु मानता है मैं कहा हाँ हमारे गुरु जी बोले तो सन्यासी नहीं सफेद कपड़े वाले हैं लीलाशा जी तुम तो उतना जवान बड़े घर का छोकरा तुम्हारी तो ये उम्र है ऐसा करो ये शक्ति की उपासना करो कोई शक्ति आएगी मंत्र तंत्र ऐसा कुछ सीखो दुनिया में कुछ कर दिखाओ कुछ कर्म करके दिखाओ ऐसा कुछ मेरे तो अपने ब्रह्म हो नहीं सकते ऐसा ऐसा कुछ उस, उसकी जैसी मती थी वो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 तब तो इतनी समझ भी नहीं थी जैसे कोई बाहर नहीं मैं क्या स्वामी जी मैं तो नहीं गया था वो ऐसे बोल रहा था मैं ऐसे ही ऊपर मन क्या रहा था मैं तो नकल कर रहा हूं उन्होंने तो असल में कहा था ऐसा डांटा वो डांट अभी मुझे याद आती है बड़ी प्यारी डांट थी बड़ी कृपा छुपी थी उस डांट में बड़ी कृपा छुपी थी बाहर से तो डांट ऐसी थी कि महाराज ऐसा भी हो जाए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 फिर ऐसे ही देवी देवता और उसके मैं जीव हूं तू देवी है मैं फलाना तू दे भिखारी बनने की बातें पहले से ही भिखारी जन्मों जन्मों के फिर भिखारी बनने की बातें मत सुनना तू तो शनशाह का बेटा शनशाह हो जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक, तक इनके किसी के चक्कर में मत आना मत सुनना इनका मुंह ही मत देखना ऐसों का लाल कपड़े वाले सफेद कपड़े वाले देवी देवता अरे बिगड़ बिगड़ कर ही रहे हैं सब लाखों लाखों आदमी कर रहे हैं वो सुखी हो गए लाखों आदमी देवी देवता को गिगड़ गिगड़ गिगड़ कर रहे हैं देवों का देव आत्मा तू है समझ गए अभी तक उनकी ये करुणा याद आती मेरे अगर वो डांटते नहीं ऐसा अरे गुरु की डांट तो जिसने नहीं खाई उसने तो देखा क्या ऐसे मजेदार डांट देते थे जितनी डांत में पावर था उतना ही प्रेम जोर का था भीतर